We have. भाष्य शास्त्र योनित्वाभिगरण में जो तो प्रथम व्याख्या है प्रथम वर्णक पर विचार चल रहा है शास्त्र इस सूत्र का अर्थ में यह कहा शास्त्र का कारण है ब्रह्मा शास्त्र का जो कारण होगा वो शास्त्र से भी अधिक ज्ञान का स्वरूप होगा इस प्रकार से सर्वज्ञता सिद्ध हो जाएगी तो ये सूत्र सर्वज्ञता के लिए हेतु के रूप में उपस्थित किया और ये सूत्र के द्वारा और आगे भी कुछ सूत्र आएंगे बाद में द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय आदि में जिससे वेद की अपौरुषेयता शब्द नित्यत्व और वाक्यन्वय का नित्यत्व पद पदार्थ का संबंध नित्य इत्यादि सारे विषय कहा हुआ जैसा हो गया क्योंकि इनको नित्य माने बिना ये नित्य ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकता है इसलिए इनको नित्य मानना ही चाहिए तो ये भी यहां सूचित हुआ है आगे चल रही है। अस्य भूतस्य अहदोभूत निश्वसीधदुग्ेद ये श्रुति है तो तस्य भूतस्य ब्रधाण्युति तस्ोभूत निरतिशय इसकी टीका है आयतनेन ब्रह्मणो वेदोत्पत्तो मानवाह ब्रह्म से जो वेद की उत्पत्ति है वो प्रयत्न के द्वारा सिद्ध नहीं है जैसे जो भी आदमी कुछ कार्य करता है प्रयत्न से करता है पहले उसकी योजना बनाता है उसके बाद कार्य में प्रवृत्त होता है ऐसा यहां नहीं हुआ है आयत्न सिद्ध है तो आयत्न सिद्ध के द्वारा यह अपूर्व से कहना चाहता है इसके लिए श्रुझी दिया आश महोदोद से क्या है? ब्रह्मो अनधिशयम महत्व तात्विकम चर्वज्ञता साधकम् कि ब्रह्म की जो अनिशय महत्व है तो जो महत्ता ब्रह्म की है उससे अधिक किसी की महत्ता नहीं ये होगा अनदिशय महत्व उससे अधिक महत्ता नहीं रखने वाले सबसे महत्तम जो ऐसे तो ब्रह्म की महत्ता है और तात्विक सर्वोच्चता साधक तात्विक रूप से सर्वज्ञता को सिद्ध करता है ब्रह्म की वो महत्ता व्यापकता नित्यता, नित्यतात्विक रूप से यानी वास्तविक रूप से वस्तु स्थिति के स्वरूप में सर्वज्ञता को सिद्ध करता है क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ हुए बिना वो निरधिश महत्व को नहीं रख पाए और नित्य नहीं हो पाएगा और सर्वज्ञ कल्प वेद का कारण नहीं हो पाएगा इसलिए तात्विक रूप से सर्वज्ञता का साधक होगा यानी हेतु हो जाएगा। तदा तदरहित तदनुपल्भाद मत्त्वा महदो इति पुनरुक्त तो वो रहित होने पर तदा यानी निरतिशय महत्व नहीं हो सकता अथवा निरतिशय महत्व रहित हो तो सर्वज्ञता नहीं हो सकती अब सर्वज्ञता के लिए हेतु के रूप में कह रहा है महत्ता को इसलिए इस प्रकार अर्थ करना पड़ेगा यदि महत्व नहीं हो तो तदन अनुबल्ब सर्वज्ञता नहीं हो यदि सर्वज्ञता है तो मेरा निरदिशय महत्व है ये ज्ञापन होता है तदर हित तदनुवलम्बा महत्व महदो भूदस्य भो भोधस्य पुनरुक्तम इसलिए महदो भोधस्य ये फिर से कहा यानी श्रुति का उद्धरण देने के बाद में पहले तो एक बार कहा था महदोभूता संभव ये एक बार कहा उसके बाद तस्य तस् महदोभूत फिर से भाष्यकार ने उसको अनुवाद करके कहा इसका तात्पर्य यह है इसको नेहरू बना करके सिद्ध करना चाहते हैं कि जिसमें निरनिश्चय महत्ता है व्यापकता है वो सर्वज हुए बिना नहीं रह सकता यथा दीपादि भासन है, शक्ति है स्वहेतु वख्शक्ति अनुमापकत्व जैसा हम लोग में देखते हैं अनुभव में है कि दीपादि में जो भासन शक्ति है प्रकाशित करने की जो शक्ति वह स्वहेतु शक्ति अनुमापक वो किसका अनुमापक होता है वो दीपक का जो कारण है अग्नि अग्नि में वो शक्ति है इसका अनुमापक होता है दीपक का प्रकाश दे करके दीपक का जो कारण अग्नि है उसमें भी प्रकाश गुण को माना जा सकता है दीपक में उष्णता को दे करके उसके कारण अग्नि में उष्णता का अनुभव होता है अनुमान हो जाता है सिर्फ स्व हेतु अग्निशक्ति अनुमान होता अपने हेतु दीपक का जो कारण उसमें शक्ति है ये कैसे होता है ये कार्य से होता है शक्ति का यह नियम है क्या नियम है शक्ति का कार्यामापक होता है शक्ति शक्ति हमेशा कार्य के द्वारा ही अनुमान करने योग्य है। शक्ति को कोई देख नहीं सकता है शक्ति का कार्य को देख सकता है कार्य से शक्ति का अनुमान होता है ऐसा कार्य हो रहा है तो शक्ति है, है जैसे अभी ये पंखा चल रहा चल रहा है तो उसी में मालूम होता है बिजली है तो पंखा बंद हो जाता बिजली नहीं तो बिजली को हम देख नहीं सकते किंतु पंखा में जो कार्य हो रहा है उसको देख सकता है कार्य के द्वारा शक्ति का अनुमान होता है यहाँ कार्य प्रकाश उष्णता आदि है दीपक में उसके द्वारा अग्नि का जैसा ज्ञान हो जाता है वैसा ही तथा वेदगद सर्वाथ भाषण शक्ति रवि स्वाश्रय उपादान्थ सर्वाथ भाषण शक्ति अनुमापकता समुदाय यदि पूरा समुदाय का अर्थ है नहीं ये पूरे विचार का यथात्पर्य है उसी प्रकार वेदगत सर्वाथ भाषण शक्ति है वेद में सर्वार्थ को प्रकाशन करने की शक्ति है वेद सर्वगत अर्थ को प्रकाशित कर रहा है संपूर्ण अर्थ को वेद प्रकाशित कर रहा है ऐसे में उसमें उस प्रकार की शक्ति है ये मालूम पड़ता है क्योंकि सर्वार्थ को प्रकाशन करने की शक्ति यदि वेद में ना हो तो वो सर्वार्थ को प्रकाशन न करे किंतु कर रहा है तो इससे मालूम होता है कि उसका जो वेद का जो आश्रय है वो क्या है सर्वार्थ भासन शक्ति अनुमापक है वो सर्वार्थन को भाषित करने की शक्ति रखने वाला जरूर होगा उसके बिना वेद में सर्वार्थ भासन शक्ति नहीं आ सकता तो स्वाश्रय स्वाश्रय का वेद का जो आश्रय है उपादान्थ उपादान जो उसका कारण है वेद का जो मूल कारण हो उसमें स्थित सर्वार्थ भाषण शक्ति उसमें सर्वार्थन भाषण शक्ति है ये अनुमान होता है क्योंकि सर्वार्थ भाषण शक्ति के बिना उसमें नहीं हो तो वेद में सर्वार्थन भाषण शक्ति नहीं आ सकता अभी आत्मा की जो शक्ति है वो कहीं भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रही है किंतु आत्मा के कार्य सारे दिखाई पड़ रहा है कार्य का जब हम कारण खोजते हैं तो हम आप में पहुंच जाते हैं क्योंकि अन्यत्र कहीं भी सर्व कारणता नहीं रह पा रही है अथवा युक्ति युक्त कारणता नहीं बैठ पा रही है सर्व कारणता प्रधान आदि को बन सकते हैं किन्तु वह युक्ति संगत नहीं है प्रामाणिक नहीं हो पा रहा तो प्रामाणिक कारणता तो ब्रह्म में ही पहुंच रहा है ऐसे में यहां यहां से जो शक्ति का संबंध करके आप जाएंगे तो तत्त शक्ति का संबंध आगे मिलेगा आपको जो शक्ति मिली है ये पृथ्वी से अन्न आदि खाने के बाद जल अन्न आदि खाने के बाद मिली है अब वो जल अन्न आदि में वो शक्ति ना हो तो आप में वो शक्ति नहीं आ सकती फिर इस प्रकार अनुमान करो अब जल पृथ्वी आदि में जो शक्ति है उसके कारण में है फिर वो उसके कारण में है वो उसके कारण में ऐसा करके कारण कारण में शक्ति को अनुमान करके कार्या भी इसको कहते हैं वो अंत में वो शक्ति का निधान जो स्रोत है वहां पहुंच जाए ये संपूर्ण विचार का सारा अंश यही है ऐसा समझना चाहिए कहा ये प्रथम वर्णक हो गया अब द्वितीय वर्णक में इसका दूसरा अर्थ करें। ये शास्त्र योनि शब्द का शास्त्र से योनि ही अभी पहले अर्थ किया था षठी समाज किया तत्पुरुष किया अब बहुवरी ही करेंगे शास्त्र है कारण जिसका जिसके द्वारा शास्त्र को जाना जाता है ऐसा अथवा भाष्य में अच्छा पहले ठीक आज शास्त्र शास्त्र कर्तृत्व सत्य सर्वज्ञत्वा अनधिकरण कर्तक कार्यवा दृढ़वती अनुमान वेद से ये अनुमान दिखाया गया ये सारे प्रकरण में जगह जगह अनुमान देते रहेंगे कि पूरा ब्रह्मसूत्र में ऐसे ही चलेगा अभी आगे थोड़ा और भी तर्क का प्रयोग करेंगे जहां जरूरत पड़ेगा तो ये अनुमान इसलिए देते हैं कि पूर्व में जो कहा है उसको दृढ़ करने के लिए और आपको सरलता से उसको समझाने के लिए याद रखने के लिए यह अनुमान काम करता है क्योंकि साध्य क्या है हेतु क्या है पक्ष क्या है तीन याद रखने से सारा साहब को अंदर आ जाएगा इसलिए अनुमान की जरूरत है हाँ अनुमान तर्क आदि शास्त्र से अनुमान करते हैं तो so, यहां उसमें जो जितने अवयव है पंच अवयवों में मुख्य रूप से तीन अवयों का प्रयोग करते हैं तो शास्त्रम शास्त्र कर्तृत्व सत्य सर्वज्ञत्व अनधिकरण कर्तृत्व शास्त्र यहां पक् है शास्त्र में कुछ सिद्ध करना चाहता है जिसको सिद्ध करना चाहते हैं वो साधे कहते तो शास्त्र कर्तृत्व शास्त्र कर्तृत्व में शास्त्र का जो कर्तृत्व है उसमें सत्य सर्वज्ञत्व अनधिकरण कर्तकम सत्य और सर्वज्ञत्व का अधिकरण नहीं करने वाला कर्तृत्व तो रहता कार्य कार्य होने से घटवत ये घट के समान ऐसा हो अब घट में देखो घट तो कार्य है ठीक है अब घट में सत्य सर्वज्ञत्व का तो है कि अनधिकरणत्व तो है समझ hmm? में नहीं आया हाँ सत्य सर्वज्ञत्व अनधिकरण कर्तव्य सिद्ध करना चाहता है सत्य सर्वज्ञत्व अधिकरण नहीं है वो सत्य सर्वज्ञत्व आदि कहा है उसका अधिकरण कर्तृत्व उसमें नहीं है क्योंकि वो जो, जो शास्त्र होगा जो घटादि होगा उसमें कार्य तो है इसी प्रकार शास्त्र कर्तृत्व सती सत्य नहीं सती है सती असर्वज्ञत् अनधिकरण कर्तृत्व असर्वज्ञवादिक तो अनधिकरण कर्तृत्व तो है असर्वज्ञवादिक अधिकरण कर्तृत्व उसमें नहीं है तो शास्त्र में नहीं है इसलिए कार्य इति अनुमात इस अनुमान से वेदस्य से सर्वज्ञ कर्तृकता इतुक्त तो वेद का सर्वज्ञ कर्तृकता ऐसा कहा गया कि तो वेद में सर्वज्ञ कर्तृकता आएगी क्योंकि घड़ादि में वो उस प्रकार नहीं देखा गया है इसलिए वेद में ऐसा उसके विपरीत आना चाहिए क्योंकि शास्त्र में जो असर्वज्ञता कर्तृकत्व नहीं है सर्वज्ञ कर्तृकत्व है और घड़ादी में असर्वज्ञा कर्तृकत्व है और कार्य है इस प्रकार से अनुमान करते हैं इधानीम जगत हेतुत्व लक्षिदे ब्रह्मणी मान विशेष चिंताये वर्णगा अवतारे ये पहले कहा गया था सर्वोच्चता को सिद्ध किया अब जो है इस समय आगे द्वितीय वर्णक में जगत हेदुत्व ब्रह्मणि जिस ब्रह्म का लक्षण जगत हेदु रूप से दिया गया था पहले उस ब्रह्म में मान विशेष चिंतायी विशेष और प्रमाण दिखाने के लिए मान विशेष माना और एक विशेष प्रमाण के चिंतन की दृष्टि से वर्ण का अवधार यती और एक वर्णक को बोलते वर्णक मैने एक ही सूत्र के अलग अलग व्याख्या को वर्णित करते एक सूत्र में जैसे विभक्ति अर्थ को अलग करके कभी समास अर्थ को अलग करके विग्रह लेकर के अलग अलग वर्णन किया जाता है कभी कभी पूर्व व्याख्या के द्वारा भी अलग वर्णक हो जाता है इसको वर्णक नाम से कहेंगे तो इसमें भी दो है जो अथवा करके बोल रहा है अथवा दूसरा वर्णक हो गया सूत्र का पहला अर्थ एक प्रकार हो गया उसके बाद दूसरा अर्थ दोनों में से साथ ही एक ही होगा सर्वज्ञता सिद्ध करना होगा अच्छा ये भाष्य में अथवा यथोक्त ऋग्वेदादिशास्त्र योनि कारण प्रमाणम प्रमाणमस्य ब्रह्मनो यथावत् स्वरूप अधिकमे नहीं तो दूसरी व्याख्या है यथोक्त जो ऋग्वेदादिशास्त्र है ऋग्वेदादिशास्त्र का लक्षण पहले दिया इसलिए यथोक्त कहा वो कारण है कारण मतलब प्रमाण है किसको अस्त्य ब्रह्मण इस ब्रह्म का वो प्रमाण है शास्त्र को छोड़कर के और कोई प्रमाण ब्रह्म के लिए नहीं है इसलिए ब्रह्म को प्रमाण ऐसा माना है ब्रह्म के लिए ये प्रमाण मान शास्त्र के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करता है इसलिए वो शास्त्र योजना होगा बौरी समाज ने किया है यथावत स्वरूप अधिकमें कैसे स्वरूप को जानने के लिए यथावत यथार्थ रूप में जैसा स्वरूप है उसका ब्रह्म का वैसा ही जानने के लिए शास्त्र से अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है इस दृष्टि से शास्त्र योनि कहा यानी शास्त्र के द्वारा जिसको जाना जाता है वो ब्रह्म है ऐसा हो जाए। शास्त्रादेव प्रमाणात जगदो जन्मादिकारण ब्रह्म अधिगम्य है इसके तो उसमें जगत कारणत्व के संबंध में क्या आ गया कि जगत कारण से इसका क्या तालमेल है तब कहते हैं शास्त्रादेव प्रमाण शास्त्र प्रमाण से ही जगतो जन्माधिकारण जगत का जो जन्माधिकारणत्व तो ब्रह्म में जाना जाता है जगत का कारण ब्रह्म है ये कहाँ से मालूम पड़ता है शास्त्र से ही मालूम पड़ता है और कहीं से मालूम नहीं पड़ा इसीलिए शास्त्र के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा रहा जगत कारणत्व रूपे जाना जा रहा तो पहले सूत्र में एक और शास्त्र का प्रमाण हो जाएगा से यथा सूत्र में जो कहा ब्रह्म जगत का कारण है ये कहां से मालूम पड़ता है शास्त्र योन आपका शास्त्र से ही मालूम पड़ता है ऐसा। और कोई प्रमाण उसमें नहीं है शास्त्रम उदाहृतम पूर्व सूत्रे कहते उसी शास्त्र को हमने पहले उदाहत किया था आपको याद होगा यदो वायमानि भूदान इत्यादि कहा किम अर्थम तरी इदम तब तो वही काम हो गया अब शास्त्र का उदाहरण वहां आपने दे दिया हमको मालूम हो गया कि शास्त्र के द्वारा ही ब्रह्म को जगत कारण रूप से समझना है ये भी मालूम हो गया ऐसे में फिर तीसरा सूत्र का क्या प्रयोजन होगा तो किम अर्थम तरही इदम तब तो फिर किसके लिए सूत्र होगा यावदा पूर्व सूत्रे एवं एवं जाति एवं शास्त्र उदाहरण था शास्त्र योजित ब्रह्मणु आपने पहले ही यह दिखाया है क्या दिखलाया है कि पूर्व सूत्र में ही यावदा माने जिस कारण से ये हेतु के लिए यावदा दिया तृतीय में यावदा जिस कारण से कि पूर्व सूत्र में एवं जाति एवं शास्त्र इस प्रकार का शास्त्र का आपने उदाहरण दिया था और अंत में यह कहा भी था इस प्रकार का शास्त्र वाक्य जहां भी मिलेगा आप समझ लेना ऐसा कहा था ऐसे स्थिति में शास्त्र यौनित्व ब्राह्मण उदर्शित शास्त्र यौनित ब्रह्म का दिखाया गया तो फिर ये क्यों सूत्र आया तीसरा सूत्र का प्रयोजन क्या है इसका कोई प्रयोजन नहीं ये ही अर्थ हो गया दोनों उच्च दे तब कहते हैं इसके विषय में कहते हैं यद्यपि वहां शास्त्र को दर्शाया है तो भी उसमें और कुछ शंका रह सकती है उस शंका का निराकरण के लिए ले आया है क्या है वो सत्र पूर्व सूत्र अक्षरेणा स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यास्तम इति आशंकीय ऐसी शंका हो जाएगी आपने शास्त्र को आधार लेकर के अनुमान के द्वारा ही ब्रह्म को जगत कारण सिद्ध किया है ऐसी कोई शंका कर सकता है शास्त्र को आधार है शास्त्र पीछे है लेकिन आपने अनुमान से सिद्ध किया ऐसा कोई कह सकता है तो इसलिए यहां अलग से दिया गया तत्र पूर्व सूत्र अक्षरण पूर्व सूत्र अक्षर मन पूर्व सूत्र में जितने पद हैं उन पदों के द्वारा स्पष्टम शास्त्रस्य स्पष्ट है कि शास्त्र का अनुपादान वहां कोई शास्त्र का उपादान नहीं किया यही कहा वो स्पष्ट रूप से शास्त्र का उपादान नहीं माना जा सकता यद्य आपने तैतरीय ध्री को लाके उसमें जोड़ के कहा कि वेदांत जो है वाक्य ग्रंथनाथ तत्वा सूत्रानंद इत्यादि आपने कहा ये ठीक है किंतु स्पष्ट रूप से सूत्र तो नहीं कह रहा है शायद सूत्रकार का और कोई अभिप्राय हो आपने ये मान लिया है ये ठीक है किंतु सूत्रकार का और भी कोई अभिप्राय हो सकता है ऐसी कोई शंका करें कि ये शास्त्र पर आधारित नहीं है अनुमान पर आधारित है तो अनु, अनुपादान्थ शास्त्र का स्पष्ट उपादान नहीं किया तब क्या होगा कि जन्मादि केवल अनुमान उपन्यास्तम जन्मादि के, के विषय में केवल अनुमान को ही उपन्यास किया रखा गया यदि आशंके था ऐसा कोई शंका कर सकता जिसका पहले भी निराकरण हो गया टीकाकारों ने बताया ताम आशंका निवर्तुम उस आशंका को निवर्तित करने के लिए निवारित करने के लिए इदम सूत्रम प्रवृते ये सूत्र प्रवृत्त होता है ये ये लिप्ट लगा का प्रवृ हो गया आत्मनिपति में वृत्त में बवृत्य होता है शास्त्र योनित आदिति इसीलिए वो शंका को निराकरण करते हुए स्पष्ट रूप से हमारे पास शास्त्र भी है शास्त्र के कारण ही हमने ऐसा कहा ऐसा स्पष्ट हो जाता है ये सूत्रकार कहना चाहते हैं शास्त्र से बाहर जाके कहने का हमारा कोई तात्पर्य नहीं एक नंबर टिप्पणी ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्यम शास्त्र योनिवाद शास्त्र प्रमाणकत्वादी द्वितीय वर्णग सूत्र योजना हाँ द्वितीय वर्णक में सूत्र की योजना ऐसे होगी ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्य है वेदांत के द्वारा प्रतिपादित किया जाने योग्य है क्योंकि शास्त्र योनि होने के कारण यानी शास्त्र प्रमाणक होने के कारण शास्त्र प्रमाण से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है इसलिए ब्रह्मा शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित करने योग्य है न हे तो हेतो हो साध्य अवैशिष्ट ऐसा नहीं कहना है कि हेतु में साध्य अवैशिष्ट है साध्य विशिष्टता नहीं है ये शास्त्र योजित तो हेतु है ना उस हेतु में साध्य वैशिष्ट साध्य वैशिष्ट क्या है वेदांत प्रतिपादित्व वेदांत प्रतिपादित्व नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्यों अवधारणा अवधारण गर्भदया शास्त्रेक प्रमाणगत्वादित प्रमाणातर अगम्यवादितर्थे पर्यवसाद न्यायरत्नवाला तो अव, अवधारणा गर्भदया अवधारण गर्भ में है जिसका अवधारण का अर्थ होता है निश्चय सारे विचार करने के बाद जो निश्चय होता है वो विचार के अंतर्गत होता है यानी विचार करते हैं विचार के अंतर्गत तो निश्चय भी रहता है कोई भी कुछ बोलता है वो बोलता है कुछ शंगा करके बोलता है अस्पष्ट बोलता है इत्यादि हो सकता है किंतु उससे निश्चय को ढूंढा जा, जा सकता है अनेक प्रकार से बोलने पर भी उनमें से कोई निश्चय को लिया जा सकता है इसी प्रकार अवधारण गर्भदया शास्त्रे एक प्रमाणगत्व ये सब विचार के बाद में वेदांत का जो निश्चय है वो शास्त्र एक प्रमाण से ही होता है अवधारणा होती है निश्चय होता है इत्या इस अर्थ को लेकर के प्रमाणांदर अगम्य उसका क्या अर्थ होगा कि प्रमाण अन्य प्रमाण के द्वारा गम्य नहीं है प्रमाणांदर का विषय नहीं है प्रमाणांदर को छोड़कर शास्त्र एक अगम्य ही ये ब्रह्म है ऐसा निश्चय होना है इत्यादि पर्यवसाना इत्यादि में पर्यवत होता है ब्रह्मा शास्त्र प्रमाणगम शास्त्र एक ऐसे अनुमान हो जाएगा ऐसा दूसरी टीकाकार कहते हैं ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है क्योंकि शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है ब्रह्म वेदांत में वेद एक गम्यत्वादि अलग अलग टीकाकारों का अनुमान प्रकार दिया ब्रह्म वेदांत से ही जाना जाता है क्योंकि वेद एक गम्यत्वेद के द्वारा ही ब्रह्म गम्य होता है और कहीं से यह प्राप्त नहीं होता इसीलिए इसको भी ऐसा ही जानना चाहिए सर्वजत्व कारण ब्रह्म है वो सबको जानता है इसलिए सब जगत का सृजन कर सकता है अन्यथा सब जगत का सृजन करने का सामर्थ्य नहीं आ सकता इस प्रकार युक्तियां जो पहले दी है उनके आधार पर इसका निश्चय होता है कहा आगे टीका देखिए तम उपनिषदं पुरुषम पृछामी ऐसा वाक्य आया तम तो इत्यादि ब्रह्मण शास्त्रे एक गम्यत्म समर्थए नवा ये जे तम तो औपनिषद पुरुषम इत्यादि वाक्य है वेद में मिलता है उपनिषद में मिलता है उसमें कहता है कि उपनिषद के उपनिषद के द्वारा ही वेद्य जो ब्रह्म है उसी को पूछता हूं कि उपनिषद को छोड़ करके कहीं अन्यत्र ये प्राप्त नहीं होता है इसकल ब्राह्मण में आया तम तो उपनिषदम पुरुषम चांदो के उपनिषद में भी आया चांदो के उपनिषद में कहा आया ये अष्टमा, ये अष्टम अध्याय में भी सप्तमा अध्याय में सनद कुमार संवाद में तो ये जो उपनिषद के द्वारा ही जानने योग्य पुरुष है उसको मैं पूछता हूंगा तो वो जानने के लिए कहा तम तो उपनिषद पुरुषम पर आज बल्कि साकल्य को पूछता है कि तुम बहुत जो है अपने को बुद्धिमान समझते हैं बहुत आहंगारी हो करके ये सब कर रहा है तो तुम्हारा अभिमान कहां तक है तुम तो उस उपनिषद पुरुष के बारे में बोलो बाकी तुम बहुत बोल करके फायदा नहीं तो ऐसा तुम तो आओ उपरिषद और पुरुष यदि तुम नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो इतने सारे बातें तुमने बताई है तो तुम्हारा फिर गिर जाएगा क्योंकि नई जानने के कारण गिर जाना ही गिर जाना है नई जानने वाला है ना बाद में कितना भी दिखाओ नहीं जानने वाला नहीं जानने वाला होता है वो सिर झुक जाता है उसका ऐसा तो तुम्हारा हो जाएगा ऐसा करके याज्ञ ने कहा तब तो वो वो डरा नहीं है साकर क्योंकि उसको तो मरने का समय हो गया था वो पीछे नहीं हटा फिर वो उतना पूछने के बाद भी वो पूछते रहे फिर बाद में फिर सिर गिर गया अच्छा ये शास्त्र एक गम्यतम समर्थ ये, ये इत्यादि वाक्य है या उपनिषदम पुरुषम यह वाक्य है ब्रह्म का शास्त्र एक गम्यत्व को सिद्ध करता है अथवा नहीं करता संशय लिंगस्य वेद विशेष अवसान अनवसानाभ्याम संशय बोलते हैं कि यह संशय क्यों हो गया अभी तक तो हम वही कह रहे थे कि वेदांत के द्वारा यह जाना जाता है ये सब लोग जानते हैं प्रसिद्ध है ऐसे में आपको संशय क्यों हो गया बोलते हैं संशय तब होता है कि दो पक्ष का विचार होगा कि दो पक्ष तब होगा कि दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ युक्ति झिलेगी विचार तो करने वाले को ये सब होता है जो विचार नहीं करता है तो उनको कोई परेशानी नहीं होती इनको सब कुछ ठीक ही लगता है जैसे आज यानी लोग खा रहे पी रहे सो रहे उनको कोई परेशानी नहीं होता वो क्या ब्रह्म को जानने की चिंता नहीं होती है और कोई पढ़ लिखने की भी कुछ चिंता नहीं होती वो आराम से जी रहा है खा रहा पी रहा सो रहा ऐसे में नहीं होता है संशय कब होगा जब आप विचार करेंगे वो अपनापन मान करके अपनात्व तो मान करके विचार करेंगे श्रम करेंगे तब होगा श्रम क्या है यहां दिमाग से श्रम करना है हाँ ये भी एक श्रम बड़ा श्रम होता है दिमाग से सोचना तो ऐसा सोचते समय ही कार्यलिंग है कार्य मैंने कार्य को हेतु बनाया अपने कार्य स्वाद कार्यस्वाद कहा कि कार्य होने के कारण कारण होना चाहिए इत्यादि करके आपने अनुमान लगाया था कि कार्यलिंग में दो पक्ष मिलता है हेतु विशेष अवसान अनवसानाभ्याम संशय विशेष हेतु में निश्चय होना और विशेष हेतु में निश्चय नहीं होना यह संशय का कारण है एक तरफ निश्चय हो रहा है एक तरफ है नहीं हो रहा हेतु विशेष अवसान हेतु विशेष में अवसान होना नहीं होना इस स्थिति में संशय होने पर यह अनुमान होगा जैसे विमदम सकर्तृकम कार्यवा घटव ये अनुमान होता ये जो विमद है सकर्त है यह विमतमन जगत ही है। यह कर्ता के सहित होना चाहिए क्यों कार्य होता है तो उसके लिए कोई कर्ता होता है तरह इस कार्य तो अत्र सकृकत्व घटव घट में जैसा होगा सिद्धे कर्तरी इस प्रकार जब कर्ता सिद्ध होता है तद एकत्व तो, अनेकत्व तो संदेह लाघवा तदैज फिर वहां क्या संदेह होता है कि केवल सकर्तृक है सिद्ध होता है ये कर्ता कितना है ये नहीं मालूम पड़ता तद एकत्व तो अनेकत्व तो संदेह एक है कि अनेक है इन संदेह होने पर लाघवा सरलता से मानना है तो सीधा सीधा क्या माना जा सकता है तदैक्यम एक ही मानना ठीक है सजा ज्ञापेव सर्वम करो दीजिए सर्वज्ञ और जो भी करता होता है पहले कार्य के बारे में जान करके ही कार्य करता है ये भी श्लोक में देखा गया है इसीलिए ज्ञापे एवं करो जो जो जो जो करता हो सो सो ज्ञावावरोधी ये लगेगा जानकर करता हो नहीं तो करता नहीं बने इसीलिए उसको सर्वज्ञ मानना पड़ेगा सर्वशक्ति से यदि अनुमान में विचार नीति प्राप्त क्या और सर्वशक्ति भी होता है अब सब कार्य करना है तो उसके लिए सर्वशक्ति चाहिए जो छोटा मोटा कार्य करता है और जितने कार्य करता है उतनी शक्ति उसको चाहिए और बहुत बड़ा कार्य करना है तो उतनी शक्ति चाहिए तो वो शक्ति उसमें है ये भी हम अनुमान सिद्ध करेंगे बोलते हैं जितने कार्य आपने कहा जितने बातें आपने कही वो सारे अनुमान सिद्ध हो जाता है एक तो सक सिद्ध होगा फिर वो सकता जो है सर्वज्ञ ये भी अनुमान सिद्ध हो जाएगा और सर्वशक्तिमान है ये भी सिद्ध हो जाएगा पहले आपने कहा सर्वज्ञात सर्वशक्तर कारणात भाहा था भाई तो ये कारण तो सर्वशक्तिमान सर्व होना चाहिए आपका अभिप्राय था आपका किंतु तो हमारा कहना है ये तो सब कुछ अनुमान से ही सिद्ध हो जाता है ऐसे कहने पर प्रत्याहा, तम प्रत्याह ऐसी शंका करने वाले के विपरीत करते हैं क्योंकि इसमें कुछ से इसके पक्ष में मिल रहा कुछ से उसके पक्ष में मिल रहा ऐसे यथोक्तम तो ये यथोक्त ऋग्वेद आदि शास्त्र योनि ही कारणम प्रमाणमस्य देखो ये अनुमान तब करना जब आप परिशास्त्र को ठीक ढंग से जानते अब जिस विषय में हमारी जानकारी नहीं है उसमें तर्क करने को कुतर्क वो जानता बानता कुछ नहीं है अब खाली सुन करके तर्क करता है और कहीं देखा कहीं लगा देता है कहीं कोई कार्य को कहीं जोड़ देता है ये सब तो कुतर्क में आता है अपने अभिमान से करता है ये नहीं है यहाँ यहाँ तो ऋग्वेद आदि शास्त्र जो ब्रह्म को कहता है उसी ब्रह्म को हम जानने के प्रयास करते हैं इसीलिए शास्त्र प्रमाण है अनुमान प्रमाण नहीं नित्य सिद्धस्य से ब्रह्मण शास्त्र कारण मित्ती आयुक्त आशंका ये शंका होते ही रहेगी नित्य सिद्ध ब्रह्म का शास्त्र कारण नहीं है ऐसी शंका होने पर नित्य सिद्ध ब्रह्म को किसकी जरूरत होती है अब शास्त्र को कारण बताना पड़ेगा यदि वो सिद्ध नहीं है अब जो पहले से बना हुआ नित्य सिद्ध का मतलब क्या होता है इसको कोई किसी की जरूरत नहीं तो जरूरत नहीं है तो क्यों आप उसको फिर उसके पीछे लगा सकते जो लगाना चाहते हैं तो उसको शास्त्र का कारण नहीं मानना चाहिए शास्त्र के द्वारा वो प्राप्त होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए क्यों क्योंकि नित्य सिद्ध है सिद्ध वस्तु का कोई कारण मानने की आवश्यकता नहीं इसलिए कहा प्रमाण मत् ब्रह्मण कारण मतलब यहां प्रमाण अर्थ लेना चाहिए यहां साधन रूप से कारण होता है उसको जानने के लिए साधन है वो वायरे से सिद्ध है उसको जानता नहीं है जानता नहीं है तो असिद्ध जैसा होता है सर्वत्र व्याप्त होने पर भी आप वस्तु को नहीं जानने से आपको नहीं प्राप्त हुआ जैसा होता है वो जानता नहीं है तो नहीं है आपके सामने होंगे भले ही किंतु नहीं जानता है तो आप पहचानता नहीं तो क्या करेंगे ऐसे ही यहां हो गया है कि ब्रह्म तो सर्वत्र कारण रूप में कार्य रूप में सब है किंतु जानता नहीं तो ठीक है तो आपको उस, उस ऐसा जानने के लिए तो अनुमान से चलेगा यही तो हम बताते आ रहे हैं इस प्रकार जानने के लिए कोई शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं अनुमान सीख लो तर्क संग्रह सीख लो हो जाएगा काम इतना बड़ा शास्त्र सभा अध्ययन करने की आ जरूरत है तो अनुमानदगी लाघव अनुगृहता संभवा न तत्र शास्त्र में मानव इत्याशं ये जो अपुमान के पीछे पड़े उसका अनुमान बहुत प्रसन्न है इसीलिए बोलता है अनुमान से सब कुछ होता है अनुमान में होने के बाद फिर संशय नहीं होता ये इनका कहने का तात्पर्य बाकी में मानना होता है ये मानना मानना जो है सीखता नहीं बहध जाता है अब आज कुछ माना कल कुछ और माना ऐसे होता है लेकिन अनुमान से सिद्ध किया हुआ सभी को मान्य होता है कोई उसका निराकरण नहीं कर सकते इसलिए अनुमान ठीक है तो अनुमान आज अभी लाघव अनुग्रहीता, आप तो इतने कठिन परिक्रम कराने के लिए कह रहे हैं हमारे से लेकिन वास्तव में अनुमान बहुत लघु है सरलता से हो जाता है तर्क संग्रह आदि ग्रंथ पढ़िए सर्क संग्रह न्याय मुक्ताबली ऐसा दो चार ग्रंथ है इसको आप पढ़ लो बस आपको खुद अनुमान करने की सही आ जाएगी फिर कहीं भी आप अनुमान करो मुझ भी आप करो तो उससे लाघव से सिद्ध हो जाएगा बाकी ये पूरा व्याकरण सीखो उसके बाद में सारे प्रदर्शन सीखो फिर ये जो है बड़े बड़े जैसा अभी प्रमुख सूत्र जैसा ग्रंथ को अध्ययन करो इतना सब क्यों करना है इसलिए ऐसे शास्त्र के जरूरत नहीं तो अनुमान अदि लाघव अनुग्रहता लाघव है अनुग्रहित लाघव ये लाघव के रूप में है लघु है सरल है अनुग्रहित मैंने लाघव रूप से है लाघव का मैंने लघुता उसमें मदद करता है लघुदा मतलब लाघव है वो सर्वणदा होता है तो कोई भी सरणदा होता है उसको हम पहले लेते हैं इसलिए वही लाघव हो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप ही संभव उसी से ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है न तत्र शास्त्रमेव मानमित्या मानवित्याश इसलिए शास्त्र ही वहां प्रमाण है इस ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए तब कहा शास्त्रादेव भाषकर कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा शास्त्रादेव प्रमाणा जगतों जन्माधिकार आपके अनुमान करने के बाद जो जगत कारण तो सिद्ध होता है उसमें कोई विशेष रूप नहीं रहता सामान्य सिद्ध होगा सामान्य सिद्ध होने पर वो कोई आणू में भी लगा सकता है कोई प्रधान में भी लगा सकता है कोई कहीं और लगा देता है इसीलिए ब्रह्म है ऐसा थोड़ी सिद्ध होता है अनुमान से कभी सिद्ध नहीं होगा वो ब्रह्म कारण है सिद्ध नहीं होगा ब्रह्म कारण तो शास्त्र से ही सिदोगा नाव अत्यक्ष ब्रह्म वग्निवत विशेषद अयम कार्यमात्र कर्तृमाग्वा नाव अत्यक्ष ब्रह्म ब्र, ब्र, तो अप्रत्यक्ष है वग्निवत वग्नि के समान जैसे पर्वत में जो वग्नी है वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है सभी तो अनुमान कर रहे हैं प्रत्यक्ष है तो अनुमान क्यों करें प्रत्यक्ष देख दिखाई नहीं पड़ता तो वो अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही है इसलिए आप अनुमान करते हैं इसलिए विशेषता ही होता है अनुमान का विषय होता है ये ब्रह्म भी ऐसा ही अप्रत्यक्ष है तो हम देखते हैं जहां जहां अप्रत्यक्ष विषय होता है वहां महा अनुमान काम करता है ऐसा देखा है ये ज्यादा आपकी दिखाना चाह रहे हो पूर्व क्योंकि अग्नि में भी वही है अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है तब तो आप अनुमान करते हैं और अन्यत्र भी ऐसे होता है जो वहां जहां प्रत्यक्ष नहीं है उसका अनुमान से प्राप्त करते हैं और आपका ब्रह्म भी आप खुद करते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है तो ऐसे तो तो तो में नहीं, नहीं अनुमान से प्राप्त होना चाहिए सरल है सीधा है तो कार्य मात्र से कर्त मात्र गभगतवा और ये घेदु भी हमको मिल जाता है जो जो कार्य होगा वो कोई कर्ता के द्वारा ही किया हुआ होता है ऐसा दिखाई पड़ है तो ये जो सब बनाया हुआ कौन है ये कर्ता दिखाई ही पड़ रहा है प्रत्यक्ष है करता अब उसको हम अनुमान से प्राप्त करेंगे ये जो कार्य हुआ सकर्तृक है क्योंकि कार्य स्वाद घटाधिपत ऐसा हम हनुमान करेंगे तब ये सकर्तक्य हो जाएगा वो सकर्तृक ब्रह्म है जो है आप मान लो न तो लाघवा तद ऐक्य ऐसी भी नहीं है कि लाघव होने से वो एक हो जाता है ऐसी बात नहीं ऐक्य ऐक्य ज्ञान ऐक्य ज्ञान रूप में लाघव है ऐक्य मान लो कार्य कारण एक रूप में मान लो अथवा कर्ता और उपादान एक रूप में मान लो एक एक मान लो ऐसे भी नहीं है क्योंकि विचित्र प्रसादादे अनेक कर्तक दृष्टत्व अनिर्णया कि आप ऐसा कारण को अनुमान करके जो कारण है वो एक है वो कर्ता उपादान सब मिला के एक है ऐसा एक एकाएक नहीं कर सकते क्यों उसके विपरीत भी अनुमान हो सकता है जैसे अनेक प्रकार से बनाया हुआ जो मकान आदि है गृह आदि है विचित्र प्रासाद आदि अनेक कर्त का कर त्याग वो अनेक कर्ता के द्वारा संपन्न किया जाता है वो एक मकान आदि बनाना एक कर्ता का कार्य नहीं होता अनेकर्ता वहां रहते हैं वहां मिस्त्री भी रहते हैं वो दूसरे लोग भी रहते हैं कई प्रकार के कर्ता रहते हैं और आ, कभी बनता है तो विचित्र प्रादा देकर्गत दृष्टे दृष्टत्व ना अनिर्णया ऐसा देखा गया है इसलिए ये निर्णय नहीं होता है कि एक ही कर्ता ने सारा जगत को बनाया हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग करता हो अब भारत को ब्रह्म बनाया हो और हमारे अमेरिका आदि को कोई और बनाया हो ब्रह्म से इधर कोई ब्रह्म का कोई दोस्त या कोई मित्र होगा वहां या कोई भाई हो वो बनाया ऐसा ही तो कह सकता है तो सबको एक ही कर्ता बनाने की क्या जरूरत है तो अलग अलग करता रहेंगे तो आराम से कार्य हो जाएगा तो ये भी तो कर सकता है इसलिए इस प्रकार के बहुत विरुद्ध बातें आएंगी यदि केवल अनुमान के चिंतन करेंगे तथाच चर्तर न सर्वज्ञत्वादि अनुमान लभ्यम इसीलिए कर्ता का जो स्वरूप है उसमें सर्वज्ञत्वादि का अनुमान के द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं कर्ता एक है ये भी अनुमान से प्राप्त नहीं हो पाएगा और कर्ता में सर्वज्ञवादि भी प्राप्त नहीं हो पाएगा तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा यत क्योंकि ऐसी स्थिति होने से है? नहीं शास्त्रे इति एकवचना एक कर्तक्य सिद्धौर्वज्ञवादि सिद्धे शास्त्रेक गम्यं ब्रह्म इति भावः तो अब शास्त्र से ही उसको जानना चाहिए क्यों हम कह रहे हैं कारण यह है कि आपके अनुमान से एक तो कर्ता एक सिद्ध नहीं होगा दूसरा आदि सर्वज्ञत् सिद्ध नहीं होगा अनुमान तो केवल बता देगा कि कर्ता है इतना बता देगा कितना है कैसे बता सकता है किंतु शास्त्र तो ये बता देगा जैसे यथा एक वजन का प्रयोग किया तो एक का प्रयोग करने से उससे मालूम पड़ता है कि कर्ता एक है जिस कारण से कहा ना जिस एक का करा। जिन कारण जिन कारणों से ऐसा नहीं कहा तो एक वजन मानना चाहिए उसको हाँ इति एक वजना सिद्ध हो कर्ता एक है ये सिद्ध हो जाता है ऐसे में सर्वज्ञत्वादि सिद्धे उस कर्ता को सर्वज्ञत्वादी रूप में भी शास्त्र ग शास्त्र से ही उसको जाना जा सकता है इसलिए ब्रह्म शास्त्र से जाना जाता है उसका ऐक्य और सर्वज्ञता आदि जो भी गुण है वो भी शास्त्र से जाना जाता है अनुमान से ये सब नहीं जाना जा सकता किम तद प्रमाणं शास्त्रं ये ब्रह्म में प्रमाण शास्त्र क्या है कौन सा शास्त्र के प्रमाण लेके आप बात कर रहे हैं तो बोला यदो वायुमान भोधान ये शास्त्र है पूर्व सूत्रे शास्त्र से उक्तत्व शास्त्र न वाच्य मिथि तब शंका करते हैं कि पूर्व सूत्र में ही शास्त्र योनित्व कहा इसका मतलब दो दो बार हो गया पहले जन्माध्य से यदा सूत्र में दो वायु मानी भूदानी यही आपने उदाहरण दिया अब शास्त्र योनित सूत्र में भी उसी बात को लेके कह रहे हैं तो उसमें पुनरुक्ति हो गई और किसी को आवश्यकता नहीं तो शास्त्र योनित प्रथक न वाच्य शास्त्र योनित सूत्र को अलग करने की आवश्यकता नहीं है ऐसी संज्ञा होने पर कहते हैं यही संज्ञा दिखाया किमर्थम कि दर्गीम सूत्रम किसके लिए यह सूत्र है ये पूछा ये सूत्रार्थवत्व प्रतिजानी प्रतिजानिते, किंतु इस सूत्र का अलग प्रयोजन है क्या प्रयोजन है कि शास्त्र का अनुपादाना जन्मादि केवलम अनुमान उपन्यास्तम ये शंका हो जाएगी आपको कि तो पूर्व सूत्र में शास्त्र का वजन सीधा नहीं रखा स्पष्ट रूप से नहीं कहा तब वहांका हो सकती है कि शास्त्र योनित्व अनुमान से सिद्ध होता है शंका होती है उसका निगराकरण के लिए कहा शास्त्र से ही यह सिद्ध होता है क्योंकि आगे जितने भी बातों हम ले रहे हैं जिसका निर्णय हम करेंगे शास्त्र के द्वारा ही करेंगे बहुत अनुमान प्रयोग करेंगे किंतु निर्णय तो शास्त्र के आधार पर होगा त्र शास्त्र से उक्त भी सूत्रे तदवाचकाभाव जन्मादि लिंगत्व स्वतंत्र अनुमान उक्त मदि शंका निरसीदम सूत्र मदि समर्थयते इसलिए ये सूत्र भी अर्थवान है क्यों क्योंकि पूर्व सूत्र में शास्त्र के बारे में उद्धरण यद्यपि दिया गया तो भी तदवाचक अभाव इस सूत्र में कोई शास्त्र का शब्द नहीं है उसका वाचक कोई शब्द नहीं है नहीं जन्मादिलिंगम स्वतंत्र अनुमान जन्मादि हेतु के द्वारा स्वतंत्र अनुमान किया जा रहा है ये ही शंका होगी उसके निरसन करने के लिए सूत्रकार स्वयं एक और सूत्र बना दिया ये अर्थ भी हो सकता है इसलिए समर्थन हो जाएगा इस सूत्र की सार्थकता नी इतम पूर्वशेखतया तदंतर्गम न पृथक करणीय तेषत्व भी सर्वज्ञ शास्त्र कर्तृत्वेतु समर्थन न्याय भेदाद अधिकरण्तरत्व सिद्धेरिति इसका तात्पर्य यह है हाँ नर्द पूर्वशेषतया तद अंतर्गत न पृथक करणीय तब तो यही अर्थ हो गया कि पूर्व अधिकरण में जिस विषय का विचार किया है वही विषय का निर्णय सूत्र से भी हो रहा है तो पूर्व अधिकरण का एक शेष अधिकरण हो गया ऐसा भी नहीं अर्थ है क्योंकि तरगी न तरहीदम पूर्व शेष दया तद अंतर्गवदा तद अंतर्गदत्त तो हो जाएगा क्योंकि पहले एक जो कहा उसका निर्णय रूप में आप बता रहे इसको शास्त्र योनित तो उसी के संबंध में है इससे क्या अर्थ हो गया पहले अधिकरण में विचार किया गया उसी का ही दूसरा अधिकरण में निर्णय कर रहा है तो दोनों में शेष शेषी भाव संबंध हो गया तो पूर्वशेष ये हो जाएगा तो फिर पृथक करणीयत्व नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं करना क्यों क्योंकि तत्शेषत्व भी ऐसा इस प्रकार से उसका शेष होने पर पूर्व विचार का एक निर्णय स्थान में यह सूत्र दिया गया ऐसा होने पर भी सर्वज्ञत्व शास्त्र कर्तृत्व हेतु समर्थन सर्वज्ञत्व के विषय में शास्त्र रूप जो हेतु का समर्थन और न्याय ये दोनों भेद हो जाए क्योंकि पहले में सर्वज्ञत्व समर्थन के लिए कोई युक्ति नहीं दी थी वो युक्ति इसमें है इसलिए विषय भेद हो जाएगा सर्वज्ञत्व सर्वज्ञत्व शास्त्र हेतु सर्वज्ञ क्यों होना चाहिए क्योंकि शास्त्र का भी वो कर्ता है शास्त्र तो जन्मादि विषय में बता रहा है किन्तु उस शास्त्र का भी कर्ता कौन है वो ब्रह्म है ऐसे सिद्ध होने पर सर्वज्ञता उसमें आ जाएगी इस विषय विशे को विशेष रूप में शास्त्र सूत्र कह रहा है ये कहना चाहते तो शास्त्र कर्तृत्व हेतु समर्थन न्याय भेदा न्याय में भेद होना चाहिए न्याय मना अधिकरण होता है अधिकरण को अलग अलग करने के लिए उसमें विशेष कोई बात होनी चाहिए विशेष बात नहीं है तो पूर्व अधिकरण के द्वारा ही सिद्ध माना जाएगा दूसरा अधिकरण ऐसा नहीं है यहाँ दो अलग अलग बातें क्या क्या बातें हैं पहले अधिकरण में द्वितीय अधिकरण में ब्रह्म जगत का कारण है ऐसा सिद्ध किया वो लक्षण से सिद्ध किया दूसरे अधिकरण में ब्रह्मा शास्त्र का भी कारण है इसीलिए वो सर्वज्ञ है ये सिद्ध किया इस प्रकार दो बातें हो गई इसीलिए अधिकरण अधिकरण्तरत्व तो सिद्धि इसीलिए अधिकरण्तरत्व तो अलग अधिकरण सिद्ध हो जाएगा इसमें कोई दोष नहीं दो अधिकरण अलग अलग होना चाहिए इसलिए भाष्यकार ने दो वर्णक के द्वारा सिद्ध किया एक वर्णक जो है पूर्व अधिकरण को समर्थन करता है और दूसरा वर्णक यह अलग अधिकारण है सिद्ध करने के लिए सर्वोच्चता आदि को सिद्ध करता है जो पहला पैदावर्णक है वो सर्वोच्चता को सिद्ध करता है वो अधिकारण भेद उसी से हो जाएगा और जो दूसरा दूसरी नहीं ये दूसरी व्याख्या है वो जो है उसके संबंध में मदद करे पहले जो व्याख्या है उसको मदद करे क्योंकि ये शास्त्र ही जान, शास्त्र से ही जाना जाता है कि जगत कारण ब्रह्म है ये उसको मदद करता है इस प्रकार दोनों आधिकरण हो जाएगा और वो ब्रह्म सर्वज्ञ है ये भी सिद्ध हो जाता है तो इसने दो वर्ण का अर्थ किया कभी कभी ऐसा होता है पूर्व मीमांसा में अन्यत्र सूत्रों में भी एक सूत्र का अनेक कार्य दिखाया एक सूत्र को कभी कभी आप आगे भी लगा सकते पीछे भी लगा सकते और एक सूत्र दो तीन बात को भी सिद्ध करता है एक ही बात को सिद्ध करेंगे ऐसा नहीं दूसरा तीसरा भी सिद्ध करता है वो अलग अलग वर्ण करके उसको बताएंगे ये अर्थ में ये लेगा दूसरे अर्थ में दूसरा लेगा ऐसा होता है क्योंकि वह सारा गर्भित तो है उसमें से बहुत कुछ अर्थ निकल सकता है इस प्रकार से ये तृतीय शास्त्र अधिकरण पूरा होगा अब चतुर्थ अधिकरण है समन्वय अधिकरण ये समन्वय अधिकरण को मिलाकर के चतुस्ूत्री ब्रह्मसूत्र ऐसा कहते हैं ब्रह्मसूत्र का साराम से पूरा ये चार सूत्र में आ गया और हमारे वेदांत सिद्धांत का पूरा साराम से आ गया ऐसा मान करके कि चार सूत्रों को पढ़ाया जाता है जबकि वो पूरा ब्रह्मसूत्र का अर्थ नहीं आता है, यहां तो केवल आरंभ किया गया है और आरंभ करके समन्वय सूत्र में इतना निश्चय होता है कि सभी वेद का शास्त्र का समन्वय ब्रह्म में हो जाता है इसलिए ब्रह्म कारण होना चाहिए इतना निश्चय हो जाता है इतना निश्चय समन्वय तक हो जाएगा समन्वय अध्याय भी इसका नाम है किंतु उसके बाद बहुत सारे विचार होता है साधन संबंधी विचार है साध्य संबंधी भी बहुत सारे विचार है ब्रह्म का अलग अलग रूप के बारे में विचार है फिर फलाध्याय है फिर अन्य मतों का खंडन यानी अन्य मदों का खंडन इसलिए करना है कि जिसमें हमने शास्त्र का समन्वय दिखाया उसके कितने भी प्रतिवादी हैं वो क्या विचार करते हैं और वो प्रतिवादी सारे बाहर नहीं है ये हमारे अंदर ही बहुत सारे प्रतिवादी बैठे हुए हैं एक तो हम पहले से चार हैं है, है? चार बाघ शरीर को आत्मा मान करके चलते हैं और क्या करते हैं शरीर को आत्मा मानते हैं शरीर जिंदा है हम जिंदा है शरीर बीमार है तो हम बीमार है शरीर चलता है तो हम चलता है ये तो मान के चल रहा है तो चार चारवाघ भी है हम हमको कम नहीं है हम सारे दर्शनों का दृष्टकारों का सार है अब तो चार चारवाघ हो गया अब चार वाघ का तो खतन करना पड़ेगा नहीं तो ब्रह्म को कहां ये शरीर को लेके सिद्ध करेगी नहीं हो पाया दूसरा जो है हम मन को भी आत्मा मानते मैं सोचता हूँ वो सही है क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा करके मैं के साथ फिर आत्मा को मन को साथ मिलाकर क्योंकि तो मानते हैं इसलिए चार भाग में जो मनवादी है वो भी हम है फिर विज्ञानवादी भी है कभी कभी अपनी बुद्धि में बहुत अभिमान होता है अंकार होता है तो ये भी होता है तो हर एक चीज है हमारे अंदर अब ये भी सारा एक एक करके निकालना है कि शरीर आत्मा नहीं है अब फिर कोई पूछा आपसे शरीर आत्मा क्यों नहीं है भाई बताने के लिए आना चाहिए दूसरे को ना भी बताए कि अपने लिए तो समझ में आना चाहिए कि यह शरीर आत्मा क्यों नहीं है मन आत्मा क्यों नहीं है प्राण आत्मा क्यों नहीं है और विज्ञान आत्मा क्यों नहीं है ये सब जानना चाहिए जाने बिना नहीं होता है हम सोचते हैं कि हम दूसरे को समझाने से हम सर्वज हो गया हैं, तो सोचते है। दूसरे को हम समझा सकता है प्रवचन कर सकता है अध्ययन करा सकता है तब तो हम जानकार हो गए हम अभी तो मतलब क्या सिद्ध हो गया ज्ञानी हो गया ऐसे कहते जैसे पंजाबी लोग कहते ज्ञानी हो गया कहते वो ज्ञानी हो गया ऐसा नहीं, नहीं ये तो पढ़ने से होने वाला नहीं है अपने आप पढ़ने से कुछ समझ में आ गया ठीक है कुछ कार्य तो हो जाता है ऐसे नहीं कुछ नहीं होता है कुछ हो जाता है किंतु बाकी जो कुछ कतरा भरा हुआ है वो नहीं निकलता है। वो साफ किए बिना नहीं निकलता क्यों क्योंकि तो उस कतरे के साथ ब्रह्म का कोई विरोध नहीं कारण यह है ब्रह्म से जिसका विरोध है ब्रह्मज्ञान होने पर वो तो निवृत्त हो जाएगा किन्तु बाकी के साथ ब्रह्म का कोई विरोध नहीं है इसीलिए वो निवृत्त नहीं होगा समझ में आ रहा है मतलब ब्रह्मज्ञान का विरोध किसके साथ है वो अज्ञान के साथ ही है तो वो जो मूल अज्ञान है उसको निवृत्त करेगा बाकी क्या करेगा बाकी तो वैसे ही रहे तो ऐसा रहेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा इसीलिए ब्रह्मज्ञान होगा ही नहीं सबसे पहली बात तो ब्रह्मज्ञान होने की बात तो निवृत्त होने की बात तो दूर है लेकिन ब्रह्मज्ञान होगा ही नहीं जब ये रहेंगे क्योंकि वो आप उस तत्व तक पहुंच नहीं सकते उसके विचार कहां तक नहीं पहुंचेगा तो यह आंख साफ करके ही जाना चाहिए और जब ब्रह्म रहता है तीनों काल में ब्रह्म के साथ ये भी रहता है और ब्रह्म रहने से आप सोचेंगे ब्रह्म है हमारे अंदर तो ब्रह्म अपने आप इसको साफ कर देगा ऐसा नहीं करेगा ब्रह्म किसी को साफ नहीं करता है वो ब्रह्म के साथ किसी का विरोध भी नहीं निर्विरोध है निर्विरोधम बोधया निर्विरोध को जाना है ना आप तो ये निर्विरोध अवस्था में है इसीलिए इन सब को साफ करने के लिए कुछ साधन तो अवश्य करना ही पड़ेगा उस साधन में एक मुख्य साधन श्रवण भी है उसके साथ में और भी करना पड़ेगा उसको जो श्रवण करते हैं उसको हम लिख करके रख करके मनन करके फिर आवृत्ति करके बार बार उसी का अभ्यास करके उसमें पंक्तियों को याद करके ये सब करना पड़ेगा क्योंकि खाली हम सुनते रहेंगे विचार आ गया सुनते वह लगेगा हमको जान हो गया फिर उसके बाद जब बाहर निकलेंगे वो कोई दूसरा ही हो जाता है बाद में जो पहले वाला वापस आ जाएगा फिर ये टिक नहीं पाता जब टिक नहीं पाएगा तो आपको आगे लगेगा कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लगेगा वो बातें अंदर चली जानी चाहिए और जाकर के वो संस्कार में बदलना चाहिए संस्कार में तब बदलेगा बाकी संस्कारों को आप बदलेंगे तब क्योंकि बाकी संस्कारों को बदलेंगे तो यह संस्कार के लिए स्थान मिल जाए इसीलिए युक्ति से सारे शास्त्रों का समन्वय ब्रह्म में है इतना तक ही दिखाता है चार सूत्र ये चदुसूत्री उसमें जिसका सिद्धांत का बहुत सारे मुख्य अंश इतर आ जाता है क्योंकि आप अब चतुसूत्री का भाष्य देखेंगे तो बहुत विस्तार है सारे कुछ उसमें आ गया ऐसा लगता है किंतु उसकी पुष्टि के लिए बाकी भी जरूरत है जब तक ब्रह्मसूत्र पूरा नहीं करेंगे तब तक ये सदसूत्री में जो निश्चय किया गया वो पुष्ट नहीं होता है क्योंकि साधनों को बताया नहीं या कोई साधनों को बताया नहीं साधन का कोई नाम नहीं है केवल सिद्धांत को बताया सिद्धांत समन्वय का प्रतिपादन किया अब इनके लिए क्या क्या साधन है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना तो ब्रह्म ही सत्य है समझा और जगह मिथ्या है यह भी समझ लिया किन्तु इतने से कार्य होगा नहीं तो जगन मिथ्या तो क्या है ब्रह्म सत्य तो क्या है इसको कैसा समझा जा सकता है ये साधन क्या हो सकता है तो इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि इतना लंबा है करके लोग आगे नहीं बढ़ते है क्योंकि तो जल्दी जल्दी करना है समय कम है तो चार पढ़ करके फिर बोलते हैं हम ब्रह्मसूत्र भी पढ़ लिए हैं ऐसे बोलते हैं तो उतने से होगा नहीं क्योंकि तो उसकी पुष्टि की और प्रतिपक्षों के निराकरण नहीं हुआ तब तो काम नहीं हो पाएगा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है ये चतुर्थ सूत्र जिसको लेके यह अध्याय का नाम भी आया इसमें पहले हम शारीरिक न्याय संग्रह देखेंगे क्योंकि इसमें पूर्व पक्ष के रूप में मुख्य रूप से ये ही आएगा हमारे मीमांस मीमांस का दो भेद है हाँ दो तीन भेद है तीन में से दो का यहां मुख्य रूप से होगा और एक वृत्तिकार आएंगे वृत्तिकार का तीसरा पक्ष भी आएगा तो उसमें वृत्तिकार बोधायनादि आचार्य है उपवर्षाचार्य बौधायनाचार्य ये सब वृत्तिकार के नाम से कहे जाते मुख्य रूप से बोधायन आचार्य से लेते और मीमांसक में प्रभागर मीमांस जिनका नाम गुरु है गुरुमत जिसको कहते हैं और दूसरा भट्ट मीमांसक ये दोनों का पक्ष आएंगे और इसीलिए इसका कुछ संबंध कल जैसा मैंने कहा था ये जैविनी सूत्र से जिसका हम पिछले साल यहां विचार किए थे इसलिए विचार कराए थे कि किस प्रकार ये संबंध जुड़ेगा जो लोग सुने हैं उनको स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि इसके साथ उसका क्या संबंध है तो जैविनी सूत्र में जो जो विचार किया भाषा में जो है उसके साथ इसको जोड़ेंगे नहीं तो बिल्कुल ये अलग लगेगा और बहुत कठिन लगेगा जो अर्थसंग्रह और इस प्रकार से मीमांसा न्याय प्रकाश ये मेरे सूत्रों का जो सारांश ये सब जानने से इसमें संबंध जल्दी जल्दी लग जाता है कि कहाँ से क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो दो सूत्र तक जो विचार हुआ एक तो प्रतिज्ञा सूत्र हो गए और दूसरा जो सूत्र है तीसरा सूत्र ये तीनों सूत्र में तीनों में से दो सूत्र दो और तीन ये दोनों सूत्र का एक तो दूसरा सूत्र का प्रतिज्ञा के साथ संबंध है प्रतिज्ञा में जो साध्य है उसको कहा गया उसका लक्षण कहा तीसरा सूत्र का हमने कल कहा था ये प्रदमपाद जरूरी सूत्र का जो प्रदमपाद में जितने शास्त्र संबंधी अधिकरण आए हैं छात्र योनित्व जो संबंध अधिकरण आए हैं उनका सारांश लियागमन वो भाव को रह करके कहा गया तो वहां जो सिद्ध किया वो सब यहां मान्य होगा और इस सदु सूत्र में आप देखेंगे कि ये पूर्व पक्ष जो कहता है कि ये जितने उपनिषद वाक्य है वो सब अर्थवाद है ऐसा कहता है ये सब कथा है तो अर्थवाद कहते हैं तो अर्थवाद नहीं है ये सिद्ध करेंगे तो क्या अर्थवाद होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये सब मीमांसा का विषय है और उसको द्वितीय पाद में जयमिनी सूत्र का द्वितीय पाद में इसके विषय में व्याख्या किया गया वो वहां के सूत्र लेकर के ही यहाँ विचार करेगी वो सिद्ध करेंगे कि अर्थवाद नहीं है ये बिल्कुल वास्तविक है इसमें भी शास्त्र प्रमाणत्व तो है और शास्त्र इसको प्रतिपादन करना चाहता है इसमें फल है इत्यादि सारा निर्णय करेगी अन्य शास्त्र वाक्यों का यहाँ ज्यादा विचार नहीं है यद्यपि समन्वय कहा गया समन्वय किससे कह रहे हैं कि ये सारे शास्त्र का सार निकाल करके समन्वय करे वहां भी, भी विषय ऐसा है ये जेमनी सूत्र में भी कि सारे शास्त्र का तात्पर्य विधि में ही है ऐसा कहते कार्यान्वयी कहते कार्य कराने में विधि में ही संपूर्ण वेद का समन्वय है ऐसा हो कहता है क्योंकि अर्थवाद पाद में वो दिखा करके अर्थवाद का भी इसी में समन्वय दिखाता है उसके माध्यम से सबका हो समन्वय होगा बाकी का समन्वय है ही विधि आदि रूप में उसी प्रकार यहाँ भी ले रहे यहाँ भी यह अर्थवाद नहीं है पहले निश्चय करेंगे आत्म नहीं है निश्चय करने के लिए सारा प्रमाण को उपस्थित करें उसके बाद ये निश्चय करेंगे कि सारा वेद का तात्पर्य आपके विधि में नहीं है भले ही कर्मकांड का तात्पर्य आप वहां बता दो कोई बात नहीं किंतु ज्ञानकांड का तात्पर्य विधि में नहीं हो सकता ज्ञानकांड का तात्पर्य ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान मोक्ष में ही है ये निर्णय करेगा इसके लिए तो दोनों में समानता देखिए वहां के विषय का विषय का समान और विचार के शैली में भी समान ऐसा है अभी ये शारीरिक न्याय संग्रहकार जैसे पहले वो बताते आए हैं पहले पूर्व पक्ष में जितनी हेदु हैं देखिए सारे हेदु को मिला करके पूर्व पक्ष को निर्णय करेंगे वो पूर्व पक्ष को जो पक्ष को रखेगी उसके बाद में जो सिद्धांत क्या कहना चाह रहे हैं उसके विषय में भी विचार करेंगे हाँ ठीक है इसको पहले ओम पूर्ण पूर्ण नोर्ण पूर्णमृत पूर्णस्